सौ पवपनो मंगला पढ़ मंगलम जय बोलो देवादिवेट श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य एक विराट सागर जी महाराज की मुनि संघ की सुखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता मृदुमाटी में जब हम कुछ बोते हैं तो पनप जाता है संत कहते हैं धर्म का अंकुरण उनके ही हृदय में प्रकट होता है जिनके अंदर आर्द्रता है कोमलता है जिनका चित्त कठोर है उनके मनोभूमि में धर्म प्रकट नहीं हो सकता जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों की चर्चा आप सबके बीच की जा रही है और आज दूसरे बिंदु की चर्चा आप सबके बीच में करने जा रहा हूं वह है कठोरता कठोरता मतलब कड़ा बन जाना मनुष्य के रुख में कठोरता आते ही उसका व्यवहार बदल जाता है ये हमारे जीवन की सरलता को खंडित करते हैं, सहजता को नष्ट करते और जिसके जीवन में सरलता और सहजता नहीं रहती उसके जीवन में शांति भी नहीं आती संत कहते हैं अपने जीवन में शांति पाना चाहते हो तो कठोरता को त्यागो कोमलता को अपनाओ आपने अपने भीतर झाकर कभी देखा आप कठोर हैं या कोमल क्या है महाराज वैसे तो कोमल रहते हैं लेकिन कभी कभी कठोर बन जाते हैं। और आपने महसूस किया कि मन में कठोरता को जन्म कौन देता है कठोर आप कब बनते हैं क्या बात हो गई बोलिए आपको बोलना है अज्ञानता ये तो शास्त्रीय भाषा है जब आपकी सही बात को नहीं मानता है तो आपका मन कठोर होता है सही बात को नहीं माना तो आपको क्यों कठोर होना महाराज हमारे अहम पर चोट लगती है सामने वाले ने मेरी बात को नहीं माना तो मुझे कठोर बना ये गलत बात उसके बात न मानने से मेरे अहम को चोट लगी इसलिए मैं कठोर बना आप कहते हो मेरी बात नहीं मानता इसलिए मन में कठोरता आती तो पूरी दुनिया में आपकी हुकूमत चलती है क्या सब आपकी बात मानते हैं दुकान में ग्राहक आते हैं और उस ग्राहक को आप अपना माल दिखाते हो कई तरीके से कन्विंस करना चाहते हो और ग्राहक नहीं मानता ग्राहक के प्रति कठोर हो जाते हो क्या क्या बात हो गई ग्राहक दिमाग चाट जाए बात ना माने तो भी मन में कठोरता नहीं अपीतु कोमलता प्रकट होती है चेहरे पर मुस्कान लाकर कहते कोई बात नहीं है बहन जी फिर आइएगा नया स्टॉक आने वाला है तो कोई बहन जी ग्राहक बनकर के दुकान पर आती है और मन की बात नहीं मानती तो भी कठोरता नहीं आती और घर आने पर घर वाली यदि मन की बात ना माने तो कठोरता क्यों आ जाती आपने कभी समझा मनोनुकूल प्रसंग ना बनने पर मन कठोर नहीं होता मन कठोर तब होता है जब अहम पर चोट पहुंचती है अहम पर चोट पहुंचने से मन में कठोरता आती है और उस कठोरता की अभिव्यक्ति क्रोध से होती है जब आपके मन में कठोरता रहती है तो क्या होता है शांत रहते हो कि उफन जाते हो क्या करते हैं महाराज उबाल आ जाता है यह उबाल क्या है कठोरता की अभिव्यक्ति है क्रोध के रूप में और जिस क्षण मन में ऐसी कठोरता प्रकट होती है मन की शांति पल में विगलित हो जाती है विघटित हो जाती है तो यह बहुत बड़ा कारण है अहम, ईगो प्रॉब्लम आजकल तो दो शब्द बड़े रूढ़ हो गए प्रेस्टीज इशू और ईगो प्रॉब्लम संत कहते हैं जहां ईगो है वहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है क्योंकि ईगो ही अपने आप में प्रॉब्लम है कोई मेरी बात ना माने तो मैं क्यों परेशान होता हूं क्या दुनिया में मेरी हुकूमत चलती है है ऐसा एक भी व्यक्ति जिसकी संपूर्ण दुनिया में हुकूमत चलती हो महाराज दुनिया में चले या ना चले पर जिन पर चलती है उन पर तो चलाने की इच्छा होती है और जिन पर मेरी हुकूमत चलती है वहां कुछ गड़बड़ होता है तो मन कठोर बन जाता है संत कहते हैं तुम्हारे जीवन की शांति का संबंध दुनिया से नहीं है तुम्हारे जीवन की शांति का संबंध उनसे है जो तुम्हारी दुनिया में है दुनिया से तुम्हारा कोई नाता नहीं जिस जो तुम्हारी दुनिया में है तुम्हारा नाता उनसे है और तुम अपने जीवन को ठीक तरीके से जीना चाहते हो तो जिनके साथ रहते हो सलीके से रहना सीखो सलीके से रहना सीखोगे तो जीवन का रस ले पाओगे और जीने का ढंग अगर खराब होगा तो तुम्हारा जीवन नीरस बन जाएगा आज बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कठोरता को रिफ्यूज करने की या रिड्यूज करने की आप कठोर बने देखिए कठोरता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। एक धागा हो वो धागा सीधी हो बिल्कुल ठीक दिखती उस धागा में धागे में गांठ लगा दे तो आपने कभी महसूस किया धागे में जितनी गांठ लगाते जाओ धागा उतना छोटा होता जाता है होता है गांठ लगते ही धागा कठोर होता है और कठोर होते ही धागा छोटा होते जाता है हमारा जीवन एक धागे की तरह है इसमें जितनी कठोरता आएगी हमारे संबंध उतने सिकुड़ते जाएंगे संबंधों को बढ़ाना है तो अपने मन में कोई गांठ मत आने दो ये कठोरता की गांठ बहुत खतरनाक है मैं आपसे कहता हूं तीन जगह कठोरता से बचो दुनिया में आपको अपने अहम को पुष्ट करना है करो आपको कठोर बनना है करो जैसा रुख अपनाना अपनाओ खुली छूट पर आज मैं आपसे केवल तीन जगह देखो भाई मैं आपसे केवल तीन जगह कठोरता से बचने की सलाह देना चाहता हूं सबसे पहली बात जहां मन की शांति खंडित होने लगे वहां कठोरता को त्याग दो अपने अहम को तिलांजलि दे दो आपने कभी विचार किया कि आपकी अशांति का जनक क्या है आपकी अशांति का मूल क्या है कभी विचार किया सुबह से शाम तक दिन भर में जो आपके अंदर अशांति आती है उसकी जड़ क्या है कभी विचार किया विचार नहीं किया हो तो आज विचार करके देखना जैसे जैसे मनुष्य अपने अहम को पोसता है वैसे वैसे अशांति पनपने लगती है सच पूछो तो अहम ही अशांति का जन्मदाता है अहम ही अशांति का जन्मदाता है और कई चीजें सुबह से सोने तक की क्रियाओं में आपके साथ ऐसी जुड़ती है जहां अशांत होने का कोई निमित्त ना भी हो तो भी आपका मन आपके अहंकार के कारण अशांत हो उठता है होता है छोटी छोटी बातें पकड़ ली उसने मुझे ऐसा बोल दिया उसने मुझे नीचा दिखा दिया उसने मुझे अपमानित कर दिया एक बात बताऊं सामने वाला हमारा अपमान करे ना करे लेकिन जब मनुष्य के मन में अहम होता है तो उसका अहम उसे खुद अपमानित महसूस कराने लगता है तुम्हारे मन में अहम होगा तभी किसी के अपमान का तुम अनुभव कर सकोगे तुम्हारे मन में अहम नहीं तो कई लोग ऐसे होते बड़े सरल प्रकृति के लोग होते हैं भद्र मिजाज के व्यक्ति होते हैं उनसे कुछ भी बोल दो बहुत लाइटली लेता फर्क ही नहीं पड़ता स्वयं को अपमानित महसूस करना भी अहम की अभिव्यक्ति है और जो जितना अहंकारी होता है वो उतना ही मान चाहता है और जो जितना मान चाहता है प्रसंग न मिलने पर अपने आप को उतना ही अपमानित महसूस करता वो अंदर से अशांति उत्पन्न करता है चित्त में उद्वेग उत्पन्न करता है व्यग्रता उत्पन्न करता है तो तनाव मत लीजिए मन में अशांति उत्पन्न हो वहां मुझे अहम को पुष्ट नहीं करना है यदि किसी ने कुछ बोल दिया आपको बात लग गई अमुक ने मुझे ऐसा बोल दिया उसने मुझे मेरी इंसल्ट कर दी मैं देखता हूं गांठ बांध लिया आपने कठोर हो गए मजा चखाऊंगा मेरी इंसल्ट करता है समझ क्या लिया है बड़ी औकात बढ़ गई है उसे अपनी औकात का एहसास करा के छोड़ूंगा मन में है है आपने आपने सामने सामने वाले के एक शब्द शब्द को को पकड़ा हो हो सकता है सामने वाला इरादतन ऐसा कुछ ना भी करना चाहता हो, लेकिन आपने उस पकड़ लिया आपके मन में अशांति उद्वेग और कठोरता आ गई गांठ बन गई हो सकता है सामने वाला आपका अपना मित्र हो सामने वाला आपका अपना सहयोगी हो और सामने वाला हो सकता आपका अपना कोई नजदीकी आत्मीय भी हो लेकिन ऐसे आत्मीय व्यक्ति के प्रति भी अनात्मीयता का भाव प्रकट हो जाता है ऐसे मित्र जैसे व्यक्ति के प्रति भी शत्रुता का भाव उत्पन्न हो जाता है और ऐसे अपने व्यक्ति के प्रति भी द्वेशपूर्ण संबंध प्रकट होने लगते अब मन में अशांति शुरू हो जाती है इस अशांति से अपने आप को बचाओ एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया बड़ा अशांत सा दिख रहा था दोपहर में वो कभी आता नहीं था और सामायिक सूठा आ गया अशांत उद्विग्न चेहरा मैंने पूछा क्या बात है भाई इतने अशांत तुम कभी दिखे नहीं इस समय कभी आते नहीं अभी क्यों आए बोले महाराज आज दिमाग खराब होगा दिमाग खराब हो गया बोले क्यों क्या हो गया दिमाग में तो तुम्हारा ऊपर से तो ठीक दिख रहा है खराब क्या हो गया महाराज आप तो मजाक कर रहे हैं क्या बात हो गई बोले महाराज क्या बताऊं आज मैं अपने ऑफिस से घर लौट रहा था दोपहर का खाना खाने के लिए और इसी बीच मेरे साले का फोन आ गया फोन तो आता रहता क्या हो गया फ़ोन में बात किया और बात किया तो मुझसे कुछ काम कह रहा था मैंने उसके लिए ना किया बोले अभी मैं खाना खाने जाऊंगा उसके बाद काम करूंगा महाराज जी उसने कह दिया तुम लोग कितने भूखड़ हो पहले खाना खाओगे कि काम करोगे बात लग गई दिमाग खराब हो गए बोले महाराज फिर मन नहीं हुआ बहुत उसको सुनाया और मन शांत नहीं हुआ मन में बहुत गुस्सा था घर भी नहीं गया अभी तक खाना नहीं खाया हमने बोला भाई उसने तुम्हें बोल दिया एक छोटा सा शब्द बोला तो मैं भूख लग रही थी तुम खाना खाने गए एक छोटे से शब्द को पकड़ के, तुमने अपना खाना भी छोड़ा और मन को कितना अशांत कर दिया ये बताओ उसने जो बोला था किस लहजे में बोला था जैसे तुमने बोला वैसे ही बोला उन्हें नहीं महाराज कहा तो उसने मजाक में होगा पर मुझे पचाक पसंद नहीं मजाक पसंद नहीं है उसने मजाक में बोला तुम्हें मजाक पसंद नहीं है मैंने कहा मजाक पसंद नहीं है और गुस्सा पसंद है अगर सामने वाले ने मजाक में बोला है तो उसे लाइटली ले लिया होता तो तुम्हारे मन में इतनी अशांति नहीं होती तुम अपने ही रिश्तेदार के साथ इतना बुरा भाव अपने मन में जगाए हो और उसको भला बुरा कह रहे हो इससे क्या फायदा अशांति होती आप देखिए कई बातें ऐसी होती है जिसे आप पकड़ लेते हो और इस पकड़ के कारण ही मन में अशांति होती है सूत्र लीजिए जिन बातों को पकड़ने से मन में अशांति होगी उसे हम छोड़ देंगे इग्नोर करेंगे ओवरलुक करेंगे नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे मन में अशांति नहीं होगी व्यक्ति मानी है या नहीं इसकी पहचान बताओ आपके अंदर अभिमान है या नहीं है इसकी पहचान बताऊँ ऐसे अगर देखा जाए तो मानी से मानी व्यक्ति भी अपने आप को बड़ा विनम्र प्रकट करता है किसी से कह दो आप मानी हो तो बहुत बुरा लगता आप बड़े अभिमानी हो तो बुरा लगता और सामने वाले को कह दो माननीय तो अच्छा लगता आप बड़े अभिमानी हो कहेंगे तो बुरा लगेगा माननीय कह दो तो छाती फूल जाएगी ये टेंडेंसी है खे? आपके अंदर मान है या नहीं इसकी कसौटी बताओ बड़ी सरल सी कसौटी कोई आपका अपना व्यक्ति आपके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करे और आपके मन में गुस्सा ना आए तो समझ लेना आप मानी नहीं हो बात समझ में आई कोई आपका अपना आत्मीय व्यक्ति आपके प्रतिकूल टिप्पणी करे और आप सहज बने रहो समझ लेना आप मानी नहीं हो और उससे आप प्रभावित हो गए तो समझना क्या हुआ अंदर चोट लगी किसको चोट लगी है अहम को और ध्यान रखना अहम का पहला आघात हमारी शांति पर होता है जब भी मनुष्य का अहम प्रभावित होगा वो हमारी शांति को खंडित किए बिना नहीं रहेगा तो जहां मन की शांति खंडित होने लगे उस जगह अपने अहम को पुष्ट मत करो छोड़ो इग्नोर करो आजकल लोग अपने अहम की पुष्टि के लिए मन की शांति की बलि चढ़ा देते हैं मैं एक व्यक्ति को जानता हूं देखो क्या क्या हरकतें करते हैं और उससे कैसे भयानक परिणाम आ जाते हैं ठीक था अच्छा अच्छी भली जिंदगी चल रही थी संयोगतः उसका चचेरा भाई जो ठीक पड़ोस में रहता था कुछ अच्छे अवसर मिल गए पैसा कमा लिया और पैसा कमाने के बाद जैसे व्यक्ति के पास पैसा आता है लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आ जाता है पहले मोटरसाइकिल में घूमता था अब बढ़िया लग्जरी कार खरीद ली और उसका घर भी बहुत बढ़िया रिनोवेट कर दिया एक अच्छा बंगला का रूप ले लिया अब इस व्यक्ति को बात खलने लगी वो आदमी जो कल तक मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखता था आज मेरे बगल में इतना बढ़िया मकान बना लिया और मैं एक साधारण सी बेगैनार में घूमता हूँ और वो फार्चूनर लेकर के चल रहा है अच्छी बात नहीं ये बड़ी विचित्रता है मैं बैगनार जैसी कार में घूम रहा हूँ कल तक वो मोटरसाइकिल पर चलता था आज उसके पास फॉर्चूनर है लेकिन मजा नहीं अब मुझे भी किसी न किसी तरह से उसकी बराबरी करनी किसके अब क्या करें अभी तक जितनी आमदनी थी घर का बजट अच्छे से चलता था अब भाई साहब ने दूसरे की होड़ में अपने ऊपर अतिरिक्त भार लाद लिया अब चैन नहीं जब तक उसकी बराबरी ना कर लो ऐसा लगता जैसे वो जब फॉर्चूनर से गुजरता तो ऐसा लगता कि जैसे उसका सब कुछ छिन गया है लूट गया है जबकि सामने वाले को ना लेना है ना देना है ये कौन करा रहा है कौन करा रहा है अहम जो कहता हूं मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करना है दुनिया के जितने भी लोग अपने बाहरी स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में लगे रहते हैं परमार्थ के क्षेत्र में सब के सब फटीचर बन जाते हैं फटीचर समझते हो ना उनकी हालत खराब अब वो क्या करे आजकल तो सिस्टम है कोई भी चीज लाओ किस्तों में उठा ला बैंक से लोन लिया गाड़ी उठा ली अब गाड़ी तो उठा लिया और घूमे अच्छी गाली ले आया बार बार आगे पीछे करे सामने वाले को दिखाए दुनिया में एक मैसेज गया इस आदमी की भी काबिलियत बढ़ गई है बहुत बड़ा आदमी हो गया है गाली लेके घूम रहा आ रहा है जा रहा है लेकिन कितने दिन जब तुम्हारी कमाई नहीं है तो उसकी भरपाई कैसे होगी अभी तक गाड़ी नहीं थी इसलिए अशांति थी अब गाड़ी आ गई तो उसकी किस्त भरने को लेकर के अशांति हो गई पहले गाड़ी के अभाव में अशांति थी अब गाड़ी आ गई तो शांति किसका किस्त कैसे भरे जैसे तैसे खींचतान कर अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाते थे अब इस गाड़ी को चलाने का और एक भार जैसे तैसे व्यवस्था बनाई दो चार महीने की किस्त भरी और बाद में क्या हुआ जब किस्त नहीं भरी जा सकी तो गाड़ी भी गई और इज्जत भी गई ये अशांति कौन पालता है ये कौन अहम झूठा अहम शादी ब्याव करना है अपनी ताकत नहीं है तो भी अमुक ने इतना खर्चा किया मुझे भी खर्चा करना है अमुक ने ऐसे होटल में किया मुझे भी करना है ये क्या है ये क्या है झूठी शान के लिए मनुष्य अहम की पुष्टि करता है और अपने जिंदगी के लिए अशांति बुला लेता है आप तय करिए जहां मेरे मन की शांति खंडित होने लगेगी वहां मैं अपने अहम को अलविदा कह दूंगा इतना कर सकते हैं? पहली बात मन की शांति खंडित होने लगे वहां मैं अहम को प्रश्रय नहीं दूंगा और दूसरी बात जहां संबंधों में खटास आने लगे वहां अहम को प्रश्रय नहीं दूंगा संबंध बिगड़ने लगे वहां अहम को प्रश्रय नहीं दूंगा आप देखिए आजकल व्यक्ति के अहम के कारण संबंधों में कितने खींचतान आते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी कि आजकल छोटी छोटी बातों में लेकर खींचतान बहुत होती है तू तु तू तुम्हें होती है उसने तीन शब्दों में बहुत गहरी बात कह दी परिचय परिणय और परिणाम परिचय तू मैं परिचय हुआ तू मैं दो का परिचय हुआ परचय तू मैं। मैं तू, तू मैं मैं तू तू तू मैं मैं बन गया तू मैं बन गया पर होने के बाद परचय तू मैं। मैं, तू, तू, मैं। पर तू, तू मैं मैं मैं मैं तू तू तू तू परिणाम मैं समझ में आ गई क्या? जो तूतू तू, -तू मय है ये जो खींचातानी है यह अहम के कारण है छोटी छोटी बातों पर लोग बड़ा बड़ा प्रसंग बना लेते हैं पहले बगझक होती है बाद में मौन हो जाता है संवाद टूट जाता है संबंध को खंडित कर देते हैं अपने अहंग के कारण उसने मुझे ऐसा कह दिया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा नहीं ऐसा मत करो संबंध ही मेरे जीवन का सौंदर्य है अगर तुम्हारे संबंधों में माधुर्य है तो जीवन में मधुरता होगी और संबंधों में कटता है तो जीवन कभी मधुर नहीं बन सकता जीवन में भी कड़वाहट होगी अपने संबंधों को बना करके चलो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे अपने जीवन की उन्नति के लिए संबंधों की मधुरता रखनी नितांत आवश्यक है तो अपने संबंध मधुर हो अगर मेरे संबंध दरखने लगे तो मैं वहां अहम को क्यों पुष्ट करू बहुत सारे लोग हैं आजकल देखो ये अहम ही है कि शादी होती नहीं और साल दो साल में तलाक की बात शुरू हो जाती है अब तो छह महीने में ही तलाक की बात होने लगी ये क्यों अहम इगो प्रॉब्लम और कैसा देखिए मनुष्य का स्वभाव कैसा इगोिष्ट होता है मैं एक परिवार की बात सुनकर अचरज में पड़ गया कि सगाई हुई लड़की वाला परिवार दोनों समर्थ परिवार संपन्न परिवार थे पर कुछ ज्यादा आधुनिक विचारधारा का था और लड़के का परिवार कुछ परंपराओं और रीति रिवाजों पर विश्वास करने वाला था लड़की की सगाई होने के बाद लड़की वालों की तरफ से ऑफर आया कि लड़का लड़की दोनों कुछ दिन विदेश घूम ले लड़के वाले का संस्कार ऐसा नहीं था उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक पानी ग्रहण संस्कार नहीं होता हम लड़के लड़की को अकेले में घूमने की इजाजत नहीं दे सकते उनके प्रस्ताव को रिफ्यूज किया ये बात उनको बड़ा इस बात का बड़ा आघात पहुंचा उनको लगा कि यह बात ठीक नहीं उनने कहा ऐसे आदमी क्या हम शादी नहीं करेंगे सगाई तोड़ दे ये, ये आज की दशा है समाज की संबंध तोड़ने के लिए तैयार हो देखो अहम एक ऐसी दुर्बलता है जो टूटने के लिए तैयार हो जाता है पर झुकने के लिए तैयार नहीं होता अहंकारी दुखी होने के लिए तैयार हो जाएगा लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होगा और कई कई बार तो ऐसी हास्यास्पद स्थितियां बन जाती है जिनको सुन करके बड़ी हंसी आती है अहम के कारण पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और फिर क्या हुआ बोलचाल बंद हो गई दोनों की बोलचाल बंद दोनों एक छत के नीचे एक बिस्तर पर रह रहे हैं पर एक दूसरे से बातचीत नहीं कई दिनों से ऐसा चल रहा था एक दिन पति को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना था पति अक्सर सात बजे उठता था पांच बजे ट्रेन पकड़नी थी और कोई साधन था नहीं पत्नी के सहयोग के बिना सुबह जल्दी उठना संभव नहीं अब पत्नी से बोले तो कैसे बोलें हम पहल कैसे करें हम बोलेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे बड़ी विचित्र था इंसान छोटा बनने को तैयार नहीं खोटा बनने को तैयार है खोटा बनने को राजी है छोटा बनने को राजी नहीं अब क्या करें उसने एक तरकीब निकाली अपनी पत्नी के तकिये पर एक पर्ची लिख के रख दी सुबह पांच बजे ट्रेन पकड़नी है कृपया कर चार बजे उठा देना पांच बजे ट्रेन पकड़नी है कृपया कर चार बजे उठा देना ठीक सुबह हुई आंख खुली देखता है घड़ी में सात बज गया खुली देखता है बज गए अब क्या? एकदम तमतमा उठा बड़ शुरू कर दिया कितनी अर्जेंट मीटिंग थी कितना बड़ा नुकसान हो गया और आज काली छूट गई छोटा सा काम पूरा नहीं हो सका जगाने की बात लिखी थी कुछ नहीं हुआ और उस गुस्से में तकिए को उठा फेंकना शुरू किया तो दूसरे तकिए के नीचे एक पर्ची लिखी थी दूसरे तकिया के नीचे पर्ची रखी थी उसने पर्ची उठा करके खोला उसमें पढ़ा तो लिखा था चार बज गए हैं कृपा कर उठ जाइए तालियां बजा रहे हो सोच लो ये किसकी कहानी महाराज की नहीं है तुम्हारी लोगों की संबंध बिगड़ने लगे वहां मैं अहम को पुष्ट नहीं करूंगा देखो थोड़ी सी अहम पुष्टि में संबंध बिगड़ते हैं और व्यक्ति थोड़ी सी विनम्रता को स्वीकार ले तो संबंध सुधरते हैं मेरे संपर्क में दो भाई जिनकी पंद्रह वर्षों से बोलचाल बंद थी कितने सालों से पंद्रह सालों से बोलचाल बंद दोनों के दीवार से दीवार लगी मकान एक दूसरे में आना जाना बंद दोनों धार्मिक सामाजिक धार्मिक कार्यों में अग्रणी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हमारा वहां प्रवास था दोनों जुड़े हुए थे मालूम पड़ा कि इन दोनों में अनबन है और दोनों समाज के दो ध्रुव वहां की पूरी राजनीति के दोनों स्तंभ थे दो दल और दोनों का नेतृत्व दोनों करते मुझे लगा कि ये दो व्यक्ति धार्मिक होने के साथ आपस में विद्वेश रखते हैं इससे इनकी धार्मिकता का इन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा और इन दोनों के अलग रहने से समाज को भी बड़ा नुकसान है यदि ये दोनों किसी प्रकार एक हो जाए तो ये समाज काफी आगे बढ़ सकती है मैंने ऐसी बातचीत की छोटे भाई को बुलाया उससे पूछा क्या बात है भाई बड़े भाई से तुम्हारी पटती नहीं महाराज उसकी बात मत करिए उसकी तो नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लगती है बोले कहां आग लगी बताओ ठंड बहुत है मैं सेक लू सर्दी का समय था कहाँ आग लगी बताओ ठंड बहुत पड़ रही मैं सेक लूं नहीं महाराज उसको उसकी बात मत करिए मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता उसने मेरा बहुत अपमान किया है बोले क्या अपमान कर दिया ये बताओ तो सही है बोले महाराज नहीं मैं नहीं उसकी बात नहीं कर सकता आप माफ करो मैंने थोड़ी देर उसको कूल किया इस बात को छोड़ा और इस बात को छोड़ करके मैंने कुछ पौराणिक प्रसंगों को सुना करके उसकी कसाए को शांत किया क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर उफान हो उस घड़ी में उपदेश नहीं दिया जा सकता और जब थोड़ी देर बाद वो कूल हो गया मैंने पूछा भैया तेरे भाई ने तेरा अपमान किया क्या कर दिया ये बताओ तो सही तेरा अपमान किया क्या किया बोला महाराज जी मैं जिससे अपना बिजनेस डील करता था उसने मेरा पेमेंट रोक लिया मैंने भैया से कहा कि उसको माल मत देना मेरे मना करने के बाद भी भैया ने उसको माल दे दिया तब से मुझे लग गया कि भैया ने मेरी बात नहीं मानी मैं इनसे कोई संदर्भ संकल्प संबंध नहीं रखूंगा हमने कहा बिल्कुल ठीक तुमने उससे संबंध नहीं रखा वो भी तुमसे संबंध नहीं रखता तुम लोगों में इसके बाद क्या हो बोली बहुत कहा सुनी हुई महाराज जी मैंने कुछ नहीं सुना मुझसे जितना बना उतना सुना दिया मैंने जिंदगी में अपने भैया की सदैव इज्जत की पर उस दिन उनकी जितनी बेज्जती कर सकता था उतना कर दिया मैंने कहा ये बता भाई तेरे भाई ने तेरा अपमान किया कि तूने अपने भाई का अपमान किया तू अपने शब्दों में बोल रहा है कि मैंने जीवन भर उनकी इज्जत की पर उस तारीख को मैं उनकी जितनी बेज्जती कर सकता था कर दिया तो बेज्जती तूने की कि उसने अपमान तो तूने किया बड़े भाई का अपमान किया छुपद होकर अपमान किया तेरे मन का नहीं हुआ इसलिए अपमान किया पर तूने कभी उससे पूछने की कोशिश की कि ऐसा आपने क्यों किया कभी पूछा बोला मुहद पूछने की क्या बात है एक छोटी सी बात कही और नहीं माना देखो मनुष्य के मन में जब आवेग होता है तो वह केवल अपनी बात सुनना चाहता है और कहना चाहता है सामने वाले की की की स्थिति को को कभी देखने की कोशिश नहीं करता और उस एकांगी चिंतन के कारण अपने मन में अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं को जन्म दे देता है उसने कहा उससे क्या पूछना मैंने कहा देखो भाई ये बात ठीक नहीं है तुम लोग धार्मिक हो इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो अनंतानुबंधी का सहाय का स्वरूप सुना बोले महाराज वो सुना है शास्त्र भी पढ़ता हूं आप लोगों को प्रवचन भी सुनता हूं पर पता नहीं उस घटना को मैं भुला नहीं पाता हम बोले कहाँ लेके जाओगे मरुभूति और कमठ की कहानी को पढ़ो कहा जाओगे महाराज जो भी हो हम बोले देखो आज मैं तुम लोगों का ऑपरेशन करके छोड़ूंगा थोड़ा भाई को बुलाओ मैं तो नहीं बुला सकता बोले तुमको नहीं बुलाना तुम बगल में बैठो मैं बुलवाता दूसरे से बुलवाए देखिए कहा से बात कैसे बिगड़ती है और नकारात्मक चिंतन मनुष्य का कितना नुकसान पहुंचाता है मैंने भाई को बुलाया उससे पूछा क्या बात हो? उसके मन में भी क्षोप था पर अपेक्षाकृत कम था हाँ इस बात का छोप जरूर था कि जब छोटे ने मुझसे बातचीत बंद किया वो मुझसे संबंध नहीं रखना चाहता तो मैं उससे संबंध क्यों रखू हम बड़े ये बड़े बड़े जो बात होती है ना बड़ी बुरी बुरी होती है। मैंने उससे पूछा कि भाई उसके मन में तुम्हारे प्रति एक बड़ी गांठ है उसने जिसके लिए माल देने का मना किया था उसका पेमेंट फंसा हुआ था तुमने उसको माल देकर नुकसान पहुंचाया ऐसा क्यों किया बोले महाराज जी मैं तो उसके भले के लिए ऐसा किया मैंने तो उसके भले के लिए ऐसा किया पर उसने कभी मुझसे पूछा ही नहीं और मुझे उलझलूल बोल दिया इतना बोला महाराज कि मैं भाई था इसलिए बर्दाश्त कर दिया कोई दूसरा होता तो वही मर्डर कर देता इस प्रकार का अनाप शनाप मुझे बोला बोले क्या हो गया तुम्हारी क्या सोच थी बोले महाराज मैंने सोचा इस आदमी का एक बड़ा पेमेंट रुका हुआ है मैं भी उसको माल देना बंद कर दूंगा तो हमारे ग्रुप से बाहर चला जाएगा मैं माल देता रहूंगा तो धीरे धीरे इससे पेमेंट मिलता रहेगा और महाराज मैं उससे माल देता भी हूं और उससे कुछ प्रोडक्ट लेता भी हूं आज नहीं कल हिसाब बना रहेगा तो मैं केवल ये सोच करके उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा कि संबंध तोड़ने से बड़ा नुकसान होगा मेरा तो कुछ नहीं मेरे भाई का नुकसान होगा मैं चाहता था कि भाई का नुकसान न हो और इसलिए ऐसा किया पर उसने मुझे इतना अपमानित किया जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता दोनों को बुला करके बैठाया समझाया संबोधा दोनों एक हुए लेकिन 12-13 साल तक बल्कि और उससे ज्यादा हो गए दोनों एक छोटी सी बात को लेकर एक दूसरे से इतने दूर हो गए जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती आप विचार करो आपके बीच भी ऐसा रूप हो सकता है होगा काश उस, उस तिलानजलिदमी ने मेरा इतना पेमेंट रोक रखा है उसको माल आप क्यों दे रहे हो इससे तो अपने को नुकसान होगा और उस समय भाई के आशय को समझा गया होता तो प्रेम बढ़ता लेकिन सामने वाले ने एकांगी चिंतन कर लिया और परिणाम ऐसा हो गया दोनों अशांत रहे आज से तय कीजिए संबंधों की बलि चढ़ाकर कभी भी अहम को पुष्ट नहीं करेंगे उस जगह अहम को तवज्जो नहीं देंगे जहां मेरे संबंध खंडित होते हों। यदि मेरे किसी अपने के मेरे अहम पूर्ण व्यवहार के कारण या सामने वाले के किसी दुर्व्यवहार के कारण संबंध में खटास आते हैं तो जाकर के क्षमा मांग लेंगे और एक दूसरे से अपना रिश्ता ठीक कर लेंगे दोनों ने अपने मन की बात खोली दोनों को समझाया दोनों के आंखों से आंसू की धार बह निकली और वापस दोनों एक हो गए आज भी बड़े प्रेम से अपना जीवन जी गए तो दूसरी बात जो मैंने आपसे कहा जहां संबंधों की संबंध बिगड़ने लगे वहां अहम को पुष्ट नहीं करेंगे आज से आप तय कर लें। तीसरी बात धर्म क्षेत्र में अहम को कभी पुष्ट नहीं करेंगे जब भी किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित हो वहां मैं अपने अहम को बाहर छोड़कर आऊंगा अहम लेकर नहीं आऊंगा धार्मिक कार्य मैं करता हूं अपने आत्मा के कल्याण के लिए और अहम के पोषण में, में मेरा अकल्याण होता है मैं ऐसा कार्य क्यों करूंगा दवाई खाऊ और रोग बढ़े तो उस दवाई का लाभ क्या अहम को पुष्ट करने के लिए संसार में बहुत सारे मंच हैं पर धार्मिक मंचों का प्रयोग कभी मैं अपने अहम पुष्टि के लिए नहीं करूंगा धर्म का इस्तेमाल मैं अपने अहम को गलाने के लिए करूंगा यह सुनिश्चित आप कर सकते हैं। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं मैं आया हूं धर्म के क्षेत्र में तो अपने कल्याण के लिए आया हूं लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपना समय अपनी शक्ति और अपना संसाधन लगाने के बाद भी अपनी अहम पुष्टि के चक्कर में धर्म क्षेत्र में आकर भी पाप कमाते हैं समय लगाया शक्ति लगाई संसाधन लगाया सब कुछ लगाया अब पाया क्या क्या पाया पाप अशांति तत्काल अशांति कालांतर में पाप दोनों चीजें आपने पाली आपको हासिल क्या हुआ कुछ भी नहीं इसलिए जीवन में तय करके चले कि धर्म क्षेत्र में जाऊंगा तो अहम की पुष्टि कभी नहीं करूंगा मैं एक स्थान पर था देखो कैसे कैसे लोग होते कार्यक्रम चल रहा था समाज के एक तथा कथित गणमान्य व्यक्ति सभा में बीच में आए और अपने नाम की पर्ची भेजे उस पर्ची में उनकी चौदह विरुद्ध लिखे हुए थे डिजिग्नेशन शायद विमल जी संचालन कर रहे थे वो पर्ची लेकर मेरे पास आए महाराज इनकी ये पर्ची है इनको बुला लूं कार्यक्रम बहुत टाइट था मैंने इनसे इशारा किया कि सीधे सीधे नाम लेके बुला लो सीधे सीधे नाम लेकर बुला लो सामने वाले का नाम इन्होंने मेरे निर्देशानुसार किया और बुला लिया अब बुला तो लिया सामने वाला आया तो ऐसा आया जैसे एकदम बुझा बुझा सा हो आया पहले तो आया नहीं दो बार नाम बोलना पड़ा तब आया और आया तो ऐसा आया एकदम जैसे बुझा बुझा सा आया है उसका बहुत कुछ लुट गया बाद में जब मैं कमरे के अंदर था तो उनसे बोला आप मुझे पहचानते नहीं हो मैंने अंदर से आवाज सुन लिया हमने कहा आपकी आज पक्की पहचान हो गई पहचानते नहीं पक्की पहचान हो गई तुमने अपनी पहचान प्रकट कर दी ऐसी प्रवृत्तियां कभी कभी हो जाती है ध्यान रखो तुम्हारे गुण का गान कोई दूसरा करे तो वह तुम्हारा गौरव है और तुम्हें अपने मुख से अपना गुणगान करना पड़े तो ये समझो ये तुम्हारा पतन है कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए और कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए लेकिन कई बार बड़ी मुश्किल होती है मंचों पर कार्यक्रम होते हैं ना तो मंचों में कार्यक्रम हो और किसी आदमी को बुलाओ और किसी का नाम आगे और किसी का नाम पीछे कर दो तो बहुत आगे पीछे हो जाता है होता है मुझे बुलाया मुझे सबसे आखिरी में बुलाया उसके बाद बुलाया इशारा करने पर बुलाया इसलिए प्रायः मैं जब कहीं रहता हूं तो मंच का संचालन स्थानीय आदमी को नहीं दिलवाता अपने साथ के त्यागी व्रति को दिलवाता बेचारे की मौत आ जाती है एक को बुलाया एक को छोड़ा उसके ऊपर सब चढ़ बैठे कहाँ तक झेलेगा वो और हमारे संघ का त्यागी व्रति है तुम्हारे गांव का है भी नहीं और नाराज भी हो गए तो उसका क्या बिगाड़ लोगे उसका कुछ होना है नहीं लेना नहीं लेना झंझट ही खत्म ये हमारे अंदर के संस्कार हैं इन संस्कारों को जीतना चाहिए और तय कीजिए कि की धर्म में मैं जब तो अपने अहंकार को अपने जूते चप्पल के स्थान पर छोड़ के आऊंगा जूते चप्पल उतार के आते हो कि नहीं तो जहां जूते चप्पल उतारो वहां पर अपने मन से कहो मेरा जो भी अहम है वो तू यहीं रह, जब तक मैं इस सभा में इस कार्यक्रम में शामिल हूं तब तक तू यहीं संभल कर रहना क्योंकि तेरा यही स्थान है मैं लौट कर फिर तेरे बारे में सोचूंगा ये सोच करके चलोगे तो कभी आपको अशांति नहीं होगी और आप अपने आप को बड़ा आदमी मान करके बैठोगे आप सोच लो इस सभा में बैठे हो और आप ये मानते हो कि मैं एक बड़ा स्टेटसवान आदमी हूं बड़ा रेपुटेड आदमी हूं और सभा में आपके जैसे स्टेटस के पांच आदमी को बुला लिया गया भूलवश आपका नाम छूट गया इरादतन नहीं भूलवश आपका नाम छूट गया आप जितनी देर तक उस कार्यक्रम में रहोगे उतनी देर शांत रहोगे रहोगे कि नहीं रहोगे और आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो तो आनंदित है क्योंकि उसकी उस पर दृष्टि नहीं और आपकी उस पर दृष्टि इसलिए आप अशांत हैं जितनी देर बैठे उतनी देर अशांत है अरे ठीक है उस समय यदि आपके भीतर ऐसी दृष्टि विकसित हो जाए तो मन कभी अशांत होगा कभी नहीं अशांत होगा ये ठीक है ये तो एक सिस्टम है हालांकि मैं ये सब ज्यादा ताम पसंद भी नहीं करता जितना अनैमित्तिक है उतना ही करो ताकि लोग अपने कीमती समय का भरपूर उपयोग ले आप यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आए प्रवचन का आनंद ज्यादा औपचारिकताएं मुझे पसंद नहीं है मैं समय पर सब काम करना चाहता हूँ और एक व्यवस्थित क्रम में करना चाहता हूँ ताकि उसका सबको आनंद मिले कुछ नैमित क्रियाएं ऐसी होती है जैसे बुलाना ही पड़ता है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं सोचे कि मैं ये कर रहा हूँ एक बात बोलता हूँ धर्मी व्यक्ति का सदैव मान करो क्या बोल रहा हूं धर्मी व्यक्ति का सदैव मान करो पर धर्मी होने का कभी अभिमान मत करो कोई धर्मी व्यक्ति बैठे उसके लिए पलके बिछा दो ये धर्मी आज दुनिया पाप से भरी है और पाप से भरी दुनिया में कोई धर्म के क्षेत्र में आ गया इससे अच्छी बात क्या है उसको जितनी शाबाशी दे सको दो उसे जितनी उसकी जितनी पीठ थोक सको थोको उसकी अनुमोद ना करो ये धर्मी है। लेकिन मैं धर्म किया हूं तो मुझे किसका मान करना मैं मान करने के लिए धर्म नहीं किया मान को गलाने के लिए धर्म करता हूं यह कंसेप्ट अपने अंदर रखो अपने मान को गलाने के लिए मैं धर्म करता हूं यहां मुझे मान पाने की जरूरत नहीं है यहां मान मिलेगा तो क्या मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा जो मिलना है वो ऊपर ही मिलता है हमारे भीतर हमारे अंदर के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होती तो आज मैंने आपसे कहा तीन जगह आपको कठोर नहीं बनना है नंबर वन जहाँ मन की शांति दोहरा ना आपको क्या बोला मैंने मन की शांति खंडित होने लगे वहाँ मान नहीं करना दूसरी संबंधों में खटास आने लगे सम्बंध बिगड़ने लगे वहाँ मान नहीं करेंगे और तीसरी बात धर्म क्षेत्र में आएंगे तो कभी धर्म क्षेत्र में आएंगे तो कभी माल नहीं करेंगे ये तीन बातें आप रखेंगे तो जीवन में निश्चित तौर पर उन्नति होगी देखो जो व्यक्ति शिखर पर बैठे होते हैं उनमें विनम्रता स्वभावता आती है एक प्रसंग सुना रहा विश्वनाथ आनंद का नाम आप सबने सुना है शतरंज का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी वो एक दफे ट्रेन में यात्रा कर रहा था फर्स्ट क्लास में था उसके साथ एक मित्र था और एक बुजुर्ग पगड़ीधारी बाबा जी उसी कंपार्टमेंट में थे ये युवा लड़का यात्रा के दौरान बातचीत का क्रम चालू हुआ बाबा जी ने पूछा बेटा क्या करते हो बोले कुछ नहीं बाबूजी, शतरंज खेलता हूं बस इतना सुना कि बाबा जी ने अपना उपदेश देना शुरू कर दिया तुम इतने अच्छे नौजवान इस उम्र में शतरंज खेलते हो अरे ये उम्र तो व्यापार करने का है बिजनेस करो पैसा कमाओगे और तरह तरह का लेक्चर देना शुरू कर दिया विश्वनाथ आनंद चुप सब बातें सुनता रहा है बोले हाँ आज से आपकी बात पर ध्यान रखूंगा बात पूरी हुई उसके बाद गाड़ी रुकी बाबूजी का स्टेशन आया विश्वनाथ आनंद ने अपने हाथों से उनका ब्रिपकेश उठाकर उन्हें बाहर तक छोड़ा फिर अपने स्थान पर आके बैठा आनंद के जो साथी थे उसने बोला हद हो गई आदमी आपको इतना सब कुछ बोलता रहा आपने कुछ बोला क्यों नहीं उसने कहा बुजुर्गों की बात काटना हम जैसे युवकों का धर्म नहीं बुजुर्गों की बात काटना हम जैसे युवकों का धर्म नहीं उसने कहा ठीक है उस समय आपने बात नहीं काटी बात चलेगी लेकिन जब वो जाने लगे तब तो कम से कम आपको अपना परिचय दे देना था कि मैं विश्वनाथ आनंद हूं तो आनंद ने कहा नहीं मैंने ये उचित नहीं समझा क्योंकि यदि मैंने अपना परिचय उन्हें दिया होता तो उन्हें घोर आत्म ग्लानी होती और मेरे जैसे युवा के निमित्त किसी बुजुर्ग को ग्लानी और शर्मिंदगी झेलनी पड़े ये मेरे संस्कार में नहीं यह है जीवन का आदर्श ऐदा ऐसा आदर्श अपनाइए तभी जीवन की उन्नति होगी समय आप सबका हो गया है इसलिए मैं अपनी बानी को विराम दे रहा हूँ लोग कह रहे हैं महाराज जी टी वी लाइव आ रहा है तो घर बैठे सुनने का आनंद आ रहा है बहुत अच्छा साधन है पर भैया घर बैठे तो यहाँ जयपुर आने के पहले भी सुनते थे जयपुर आने के बाद भी घर बैठे सुनते रहोगे तो यहाँ आने का मतलब क्या है ये सुविधा जयपुर वालों के लिए नहीं ये सुविधा तो जयपुर से बाहर वालों के लिए है तो जो अपने अपने घरों में बैठ कर के टी देख रहे तो यही मान के चलना कि जयपुर में महाराज के आने के बाद भी तुम महाराज से दूर बने रहोगे और अगर ऐसी ही दूरी मेंटेन रखना है तो जहाँ वहाँ रहो और महाराज से नज़दीकी बढ़ानी है तो घर से यहाँ तक आओ तब आनंद आएगा और लाभ मिलेगा शुरुआत है अभी तो लेकिन ऐसी ही व्यवहार की बातें रोज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने जीवन में सहजता लाएं सरलता लाएं सात्विकता लाएं सादगी लाएं जिससे अपने जीवन का रस लिया जा सके इसी स्वभाव के साथ मैं विराम ले रहा हूं बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी महाराज